अगर प्रकृति नाम देना भी हो इसको तो एक विशेषण जोड़ देते हैं कार्य प्रकृति ये जो सतुरस्तम की साम्यावस्था है ये कारण प्रकृति और ये कहलाएगी कार्य प्रकृति या तो कार्य प्रकृति कहते हैं या इसको विकृति कहते हैं संस्कृत में इसको विकृति नाम बोला जाता है विकृति का मतलब वैसे हम गलत लेते हैं खराब चीज लेकिन जैसे संस्कृत में कहेंगे दुग्ध विकार अब दूध में विकार नहीं दूध से बनी हुई जितनी चीजें हैं उनको दुग्ध विकार बोलते हैं दूध से दही बना वो दुग्ध विकार कहलाता है संस्कृत में मावा बना वो दुग्ध विकार कहलाएगा और कुछ भी घी बना वो दुग्ध विकार कहलाएगा इसी तरह से इक्षु विकार इक्षु कहते हैं है गन्ने को इख इक्षु से जितनी चीजें बनी है चाहे गुड़ बना बूरा बना चीनी बनी मिश्री बनी कुछ भी बनी वो सारी चीजें इक्षु विकार के नाम से कही जाती हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो चीजें बनी है वो खराब है होती अच्छी है वो लाभदायक होती है लेकिन संस्कृत में इसको विकार शब्द से कहा जाता है बदलाव होकर के तो ये जो प्रक... दिखाई दे रहा है इसको विकृति कहते हैं या कार्य प्रकृति कहते हैं यहां जो कथन किया गया ये मूल प्रकृति का कथन है तो सतवर स्तम की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं ठीक है ये मूल कारण है और ये तीन हैं इन तीन के होने से संसार में इतनी विविधता है यदि ये सारे कण एक ही जैसे होते मूल प्रकृति के कण कण तो बहुत होने ही थे क्योंकि जुड़ करके ही बनता यदि वो सारे एक जैसे होते तो इतनी विविधता नहीं होती यदि भोजनालय में एक चीज दे दी जाए इससे बनाओ आपको जो भी बनाना है केवल एक चीज तो आटा दे दिया या केवल घी दे दिया या केवल चीनी दे दी क्या कितना करेंगे उससे लेकिन अगर तीन चीजें भी मिल गई आटा घी शक्कर उससे कितनी चीजें बना सकते हैं आप लोग हलवा तो पता ही है मेरे को बना सकते हैं आटे की चक्की सुखड़ी भी बोलते हैं गुजरात में वो वो भी बना सकते हैं और लपटा भी बना सकते हैं लपटा बोलते हैं ना तो, क्या राब बोलते हैं और क्या और कई चीजें बना सकते हैं ना आप इन इन हम मीठी पूड़ी बना सकते हैं आप पूरे गुलगुले गुल, गुल, वो बना सकते हैं पूए बना सकते हैं बहुत चीजें बना सकते हैं एक होगा तो नहीं बना सकते एक को कितना बनाएंगे आप तो तीन होते हैं तो बहुत सारी विविधता आ जाती है आजकल कंप्यूटर चलता है वो किस आधार पर चलता है उसको कहते हैं जो डिजिटल है संख्य, संख्या पे चलता है तो कंप्यूटर की जो अंदर की भाषा है बाहर हमारे को जो भी दिखाई देता है वो अलग चीज है अंदर जो भाषा चलती है उसको बाइनरी बोलते हैं दो अंक होते हैं केवल एक शून्य और एक एक कितनी चीजें केवल दो एक शून्य संख्या और एक एक संख्या अब इसी का तालमेल होता है शून्य शून्य या एक ऐसे भेद करते चले जाते हैं जितना सारा कंप्यूटर काम कर रहा है ये मोबाइल आजकल कंप्यूटर जैसा ही है ये सारा का सारा किसने पे टिका हुआ है दो पे टिका हुआ है बाइनरी है ये गणना इसे डिजिटल है ये आजकल जो डिजिटल डिजिट यानी संख्या होती है अब उसमें कंप्यूटर में हम चित्र भी देखते हैं उसमें ध्वनि भी सुनते हैं सब कुछ करते हैं वो किस पे आधारित है केवल दो पे आधारित है पूरे कंप्यूटर का अंदर का जो काम चलता है ना वो दो पे ही चलता है हर चिन्ह का हर बटन का कोई संकेत होता है कि ये इस संख्या को करता है वो संख्याएं अधिक मात्रा में क्रम बदल बदल के वो अनेक तरह से उसमें जुड़ते हैं अकेले एक और दो शून्य और एक ही नहीं होते वो कई अनेक शून्य अनेक एक आगे पीछे ये करके इतनी भिन्नताएं बन जाती हैं कि आप कंप्यूटर में कितनी चीजें हम देख लेते हैं सबकी पहचान अलग अलग होती है देखिए दो के आधार पर कितनी विविधता आ जाती है कंप्यूटर में लेकिन कंप्यूटर में कितने विषय आते हैं नहीं पांच विषय है ना शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसकी दृष्टि से देखें तो कंप्यूटर में कितने विषय हमको दिखाई देते हैं एक तो शब्द ठीक है शब्द सुनाई देता है ना और एक रूप क्या स्पर्श भी दिखाई देता है नहीं कंप्यूटर का बाहर का नहीं अंदर जो डिजिट से चल रहा है सारा उसमें कुछ स्पर्श होता है क्या भाई आप जो चित्र देख रहे हैं उसमें नाटक देख रहे हैं जो भी उसका कोई छू सकते हैं क्या उसको स्पर्श नहीं है ना उसमें कंप्यूटर के बाहर के रूप में तो स्पर्श है वो छोड़ दीजिए वो तो डिजिटल नहीं होता है वो तो भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है अंदर जो का सारा काम चलता है और जो हमारे को उसके पर्दे पे स्क्रीन पे दिखाई देता है उसमें कितने विषय होते हैं शब्द सुनाई देता है आवाज स्पीकर होते हैं और रूप दिखाई देता है दो ही है ना स्पर्श नहीं होता है गंद भी नहीं होती है और ना रस होता है दो विषयों पर केंद्रित है नहीं कंप्यूटर में रस कहां से आएगा <laughs> वहां कितने भी हो ये आप टेलीविजन पर भी देख लीजिए टेलीविजन भी इन्हीं दो विषयों पर केंद्रित है नहीं भक्ति रस में चल रहे हो वो रस तो आपके अंदर पैदा हो रहा है उधर से तो शब्द ही निकल रहा है केवल रस नहीं आ रहा है या रस का मतलब जिब्वा का रस है मधुर आदि जो छह रस हैं उनमें से कोई रस हमारे को नहीं होगा ये तो मन की भावना है भक्ति वाली हास्य रस इत्यादि ये तो अलग चीज हो गई लेकिन वहां केवल शब्द और रूप ये दो ही विषय हैं बाकी तीन विषय नहीं है लेकिन इन्हीं दोनों में इतनी भिन्नताएं हैं कि हमें अनंत जैसा लगता है कितने रंग रूप कितनी वस्तुएं सब चीज उसमें सम्मिलित हो जाती है दुनिया में जितने भी रंग रूप है सब कंप्यूटर में देख सकते हैं हम डीवीडी चला लो हार्ड डिस्क में चला लो सब जितनी ध्वनिया हैं तरह तरह की पशु पक्षियों और इतने आदमियों की मनुष्यों की सबकी अलग अलग ध्वनि अलग अलग गीत लाखों गीत लाखों प्रवचन लाखों शब्द सब है जो छपा हुआ है टेक्स्ट है शब्द है वो रूप के रूप की तरह से है ये किस पे आधारित है दो पे आधारित है लेकिन तीन चीजें यहां पर छुटी हुई है ये जो सृष्टि में हमें दिखाई देता है इसमें पांच विषय हमारे को मिलते हैं और उसका कारण ये तीन चीजें हैं सत्व रज और तम जब दो से इतनी चीजें बन जाती हैं बनाई जा सकती हैं प्रकृति की ये सामर्थ्य और मनुष्य ने बना ली जो कि अल्पज्ञ है अल्पज्ञ मनुष्य ने हमारी दृष्टि से वो वैज्ञानिक बहुत बुद्धि वाले हैं लेकिन फिर भी परमात्मा की दृष्टि से तो अल्पज्य ही उन अल्पज्य मनुष्यों ने प्रकृति की सहायता लेकर के दो का संयोग वियोग ऐसा मे, उसका मेल तालमेल ऐसा करके इतनी चीजें बना दी अंदर कि हम संख्या की गणना नहीं कर सकते तो उस सर्वज्ज परमात्मा ने प्रकृति की इन तीन चीजों से ये उससे अधिक विविधता कंप्यूटर से अधिक विविधता सृष्टि के अंदर है क्योंकि तो बाकी तीन विषय भी यहां पर है वो इन तीनों का तालमेल ऐसा है ऐसा तालमेल कम अधिक न्यूनाधिक करके कि इतनी सारी विविधता हमारे को विषयों की दिखाई देती तो सत्वर स्तंभ ये तीन है अगर ये एक जैसे होते तो कई जने कल्पना करते हैं कि सत्वर स्तंभ तो गुण है इनके प्रकृति के हर कण में सत्वर स्तंभ ये गुण है ऐसा जो मानते हैं उस दृष्टि से प्रकृति के सारे कण एक जैसे होंगे हर कण एक जैसा होगा संख्या तो बहुत होगी लेकिन हर कण एक जैसा होगा उससे इतनी विविधता कभी नहीं आ सकती लेकिन ये तीन है इससे अनंत विविधता हमारे सामने उपलब्ध हो जाती है तो ये सत्व रज तम की साम्यावस्था जब रहती है तब हमें कुछ भी नहीं पता लगेगा लेकिन जब परमात्मा इसको इस रूप में बना देता है तो इतनी अनंत चीजें विविधताएं हमारे को उपलब्ध होने लेती है ये विकार स्थिति है ये विषमावस्था है वो साम्यवस्था है ये विषमावस्था है तो इस मूल चीज को कहा कि सत्वरजतम की साम्यावस्था प्रकृति है उसी से ये सारी चीजें बनी है तो वो कैसे बनी है उस क्रम में इन्होंने आगे कहा प्रकृति और प्रकृतर महान उस प्रकृति से सबसे पहले चीज जो बनती है वो महान नाम से कहा गया उसको महत तत्व नाम से कहा जाता है उसको बुद्धि तत्व के नाम से कहा जाता है जो हमें सूक्ष्म शरीर में बुद्धि इंद्रिय प्राप्त है एक तो गोलक बुद्धि है ये नहीं जो सूक्ष्म बुद्धि इंद्रिय है वो सबसे पहले वो बनती है एक चीज बनी तो कहा प्रकृतिर महान फिर आगे कहा मह तो अहंकार उस महतत्व से बुद्धि तत्व से जो अगली चीज बनी वो अहंकार है ये सब एक दूसरे से बनते चले जाते हैं अहंकार भी एक अंतकरण है अंदर का साधन है जैसे बुद्धि हमारा अंदर का साधन है ऐसे अहंकार भी साधन है सूक्ष्म इंद्रिय की बात है स्थूल इंद्रिय की बात नहीं है और यहां अहंकार शब्द से हमारा जो प्रचलित अहंकार है घमंड जिसे हम बोलते हैं उसे नहीं लेना है मैं इतना बड़ा इतना अच्छा इतना धनी इतना सुंदर इत्यादि ये जो अपने आप को बहुत अधिक मान लेना है वो जो घमंड वो ये अहंकार नहीं है वो घमंड भी अहंकार कहलाता है वो विकृत अहंकार है गलत है वो और जो उचित अहंकार होता है स्व की अनुभूति की मैं ऐसा हूं ये वस्तु ऐसी है हर वस्तु अपने अस्तित्व को प्रकट कर रही है ये जो चीज है और जिस अंतःकरण के माध्यम से सहायता से हम ये अनुभव अपने अस्तित्व का बोध कर पाते हैं मैं हूं तो इसमें कोई घमंड नहीं है, है? ये सहजता से सरलता से बात है कोई कमेंट की बात थोड़ी थोड़ा हाँ कोई उसको उस रूप में कहे कि मैं हूं यहां पर तो मैं ऐसा काम कैसे कर सकते हो मेरे सामने ऐसे कैसे बोल सकते हो अब ये जो मैं हूं करके कह रहे हैं ये तो आ जाएगा ये अलग चीज हो गई लेकिन सामान्य रूप से हम कह रहे हैं हाँ मैं हूं आप भी कह, कहेंगे कि मैं, मैं हूं। उसको कौन नकारेगा ये जो सामान्य इस तरह का कार्य होता है हमारा मैं देख रहा हूं मैं सुन रहा हूं ये जो साथ में जुड़ा हुआ होता है ये अहंकार अंत की इंद्रिय की सहायता से हो, हो कर पाते हैं वो ये दूसरा उत्पन्न होता है तो महत्व तो अहंकार आगे कहा अहंकारात पंचतन मात्राणी उभयम इंद्रियम अब एक अहंकार से कई चीजें बनेगी पहले सत्वरस्तम तीन थे उनसे एक ही तरह की चीज महतत्व बुद्धि तत्व बना उससे एक ही तरह की चीज अहंकार बना अब उस अहंकार से सोलह चीजें बनती हैं। अब यहां पर भेद बहुत आ गया ये जो अहंकार था अहंकार में भी तीनों गुण विद्यमान हैं। पीछे महतत्व महतत बुद्धि तत्व था उसमें भी तीनों गुण विद्यमान है सत्वर स्तम गुले मिले हैं अब जो अहंकार है अहंकार भी सात्विक अहंकार होता है जिसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है राजसिक होता है और तामसिक होता है उसके तीन भेद हैं यहां इस सूत्र में नहीं बताए गए लेकिन आगे एक प्रसंग आएगा सात्विकम एकादश प्रवर्तते वैकृतात अहंकारात् वैकृत अहंकार से वैकृत मतलब सात्विक अहंकार से आगे एक सूत्र आएगा उसको ध्यान में रखते हुए हम यहां पर बात समझ सकते हैं कि अहंकार के भी तीन भेद हो गए यद्यपि सब अहंकारों में तीनों सत्वरस्तम हैं, लेकिन एक में सत्वगुण की प्रधानता एक में रज की एक में तम की अब इसमें सात्विक अहंकार की प्रधानता और राजसिक अहंकार उससे कम और तामसिक उससे कम ऐसा जो मिश्रण हुआ उससे मन बना मन जो इंद्रिय है ये अब बनी बुद्धि पहले थी फिर अहंकार था अब मन बनाए मन सत्वगुण प्रधान होता है स्वभावत सत्व गुण प्रकाशक होता है ज्ञान को देता है तो मन के माध्यम से हम जानते हैं तो मन जो है वो सत्वगुण प्रधान होता है हमेशा उसकी रचना ही ऐसी है सत्वगुण से ये प्रकाश भी होता है ये जो हम भूतों में प्रकाश देख रहे हैं सूर्य आदि में अग्नि में ये प्रकाश भी सत्व के कारण से होता है सत्व गुण के कारण से और जो ज्ञान होता है यह भी सत्व गुण के कारण से होता है ज्ञान होता आत्मा को है चेतन आत्मा है लेकिन माध्यम जो बनता है वो सत्व गुण बनता है तो मन के माध्यम से हम बहुत कुछ जानते हैं तो मन में गुण की प्रधानता है इसके साथ साथ मन क्रियावान भी बहुत है सक्रिय भी बहुत है बहुत तेज है सक्रियता उसमें रजोगुण के कारण से है और उसमें तमोगुण भी रहता है कभी वो स्थिर भी होता है जब मन को हमें स्थिर करना होता है तो तमोगुण का प्रयोग करता है सात्विकता का प्रयोग करते हैं रजोगुण को कम कर देते हैं मन में तीनों है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों हैं किंतु सत्व की प्रधानता है रज उससे कुछ कम है और तम काफी कम है ये मन बना उसी अहंकार से और फिर पांच ज्ञानेन्द्रियां बनी पांच ज्ञानेन्द्रियां भी चूंकि ज्ञान को देने वाली हैं इसलिए इनमें भी सत्व गुण की प्रधानता होती है और इनमें क्रियाएं भी होती हैं रजोगुण भी रहता है तमोगुण और कम रहता है इनमें पांचों ज्ञानेन्द्रियां और पांच कर्मेंद्रियां भी बनती हैं पांच कर्मेंद्रियों में क्रिया की प्रधानता होती है इनसे ज्ञान नहीं होता है हमें तो जो कर्मेंद्रिया बनती हैं, वो राजसिक अहंकार से बनती हैं, इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है इसलिए ये क्रियावान अधिक होती हैं, इनमें, है। इनमें थोड़ा तमोगुण भी होता है थोड़ा सत्वगुण भी होता है लेकिन रजोगुण की प्रधानता होती है इसलिए ये क्रियाशील होती है इनका जो उपादान कारण है मूल तत्व है वही रजोगुण होता है इसलिए सक्रिय होती है क्रिया वाली होती है तो अहंकार से एक तरफ ग्यारह इंद्रिया बनती हैं मन पांच ज्ञान इंद्रिया और पांच कर्म इंद्रिया यहां जो सूत्र मैं कहा उभयम इंद्रियम दोनों प्रकार की इंद्रिया उभय यानी दो अब ये दो इंद्रियों से हमें यहां ग्रहण क्या करना होता है आंतरिक इंद्रिय और बाह्य इंद्रिय ये जो मैंने 11 इंद्रिया आपके सामने बोली इसमें मन आंतरिक इंद्रिय है और बाकी पांच ज्ञानियां और पांच कर्मेंद्रिया बाह्य इंद्रिया कहलाएंगी तो ये उभयम इंद्रियम में 11 चीजों की गणना की जाती है और इसकी पुष्टि आगे सूत्र से भी होती है तिरसठवा सूत्र आएगा बाह्याभ्य अंतराभ्याम भ्यां, तेस्य अहंकार बाह्य और आभ्यंतर उभय का मतलब बाह्य और आभ्यंतर लेना होता है जबकि सूत्र में कुछ नहीं लिखा है हम इंद्रियों को दो ढंग से देखें तो यूं भी कर सकते हैं जानेन्द्रिया और कर्मेन्द्रिया दोनों प्रकार की इंद्रिया मैं ना जनेन्द्रिया और कर्मेन्द्रिया तो उभयम इंद्रियम इस शब्द से यदि हम पांच ज्ञनेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया लेंगे तो मन छूट जाता है और ये जो गणना है पंच, पच्चीस तत्वों की उसमें से एक संख्या कम हो जाएगी इसलिए उभयम इंद्रियम का मतलब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय जैसा हम सुनते रहते हैं कि दोनों प्रकार की इंद्रिया यानी और कर्मेंद्रिया ऐसा यहां नहीं लेना है तो दो कारण है एक तो एक संख्या कम हो जाएगी मन का ग्रहण नहीं कर पाएंगे और दूसरा आगे तिरसठवा सूत्र जो है वहां भी हमें पता लग रहा है कि उभय से मतलब यहां बाह्य और आभ्यंतर इंद्रिय का कथन है अंत साक्ष्य से हमें पुष्ट हो जाता है तो अहंकारात् पंचतन उभयम इंद्रियम तो ये जो उभयम इंद्रियम ग्यारह इंद्रियां आपके सामने रखी इनमें कुछ में सतुगुण की प्रधानता है और कुछ में रजोगुण की प्रधानता है अब इन इसी अहंकार से पांच तन्मात्राएं भी बनती हैं, जिनको सूक्ष्म भूत भी कहते हैं और इन तन्मात्राओं के आगे एक एक विषय का नाम कर देते हैं शब्द तनमात्रा सबसे पहले स्पर्श तन दूसरी रूप तन तीसरी रस तन मात्रा तीसरी चौथी और गंध तन मात्रा ये पांच तो पांच है। विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस, गंध। इनके आगे तनमात्रा तनमात्रा शब्द जोड़ दीजिए ये तो पांच बने इनमें गुणों की अपने अपने गुणों की प्रधानता रहती है इसमें अपना एक एक गुण रहता है और पिछले भी आते हैं लेकिन मुख्य एक गुण रहता है इनका निर्माण तामसिक अहंकार की प्रधानता से होता है इन तन्मात्राओं में भी तीनों गुण है सत्वर स्तंभ किंतु इनमें सत्व की न्यूनता रहती है तम की प्रधानता रहती है रज भी इनमें रहता है और इन पांच तनमात्राओं में भी सत्वर स्तंभ की मात्रा भिन्न भिन्न रहती है इसलिए इनके रंग रूप अलग अलग है अब अग्नि में प्रकाश गुण अधिक है वहां सत्वगुण अपेक्षा से पृथ्वी की अपेक्षा अधिक होता है पृथ्वी स्थिर होती है इसमें तमोगुण अधिक है जल चंचल होता है चलायमान होता है उसमें रजोगुण की अधिकता है वायु भी चलायमान होती है उसमें रजोगुण की अधिकता है आकाश में सत्वगुण की अधिकता मानी जाती है तो ये पांच तनमात्राएं बनी है इन सब में वैसे तो तमोगुण की प्रधानता है जैसे इंद्रियों के प्रसंग में हमने देखा था मन और ज्ञानेन्द्रियों में सत्व गुण की प्रधानता है कर्मेंद्रियों में रजोगुण की प्रधानता है ऐसे तनमात्राओं में तमोगुण की प्रधानता रहती है लेकिन फिर भी इनमें आपस में तमोगुण की प्रधानता होते हुए भी अन्य गुण भी प्रधानता से रहते हैं वो भिन्नता इनमें रहती है तो जो तामसिक अहंकार है उससे और अन्य भी गुण उसमें रहते हैं अन्य रज और सत्व भी लेकिन तम की प्रधानता होते हुए पांच तन बनती हैं। तो अहंकारात पंच तन उभयम् उभयम अब जो 11 इंद्रिया बनी थी सूक्ष्म इंद्रिया उनसे अब नई चीज कुछ भी नहीं बनेगी ये जो अभी बदल रहा था इसको तत्वांतर बोलते हैं भिन्न भिन्न नए नए, नए तत्व बनते जा रहे हैं अब ये जो ग्यारह इंद्रियां बनी थी अहंकार से एक तरफ उनसे अब कोई दूसरी चीज नहीं बनेगी कोई नया तत्व नहीं बनेगा हां वो आपस में मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनाने में सहायक बनती है लेकिन नया तत्व नहीं बनेगा उनके मिलने से हमारा शरीर बनता है लेकिन नया तत्व नहीं बनेगा अभी तक जो बन रहा था ये नया नया तत्व बन रहा था तत्वान्तर बोलते हैं इसको लेकिन जो पांच तनमात्राएं बनी है अभी उनसे एक तत्वांतर और होना है नई चीज बनती है तो पांच तनमात्राओं से इन्होंने जो आगे लिखा तनमात्रे पे स्थूल स्थूलभूतानी तनमात्राओं से पांच स्थूल भूत बनते हैं ये नए तत्व बन रहे हैं स्वतंत्र तत्व बन रहे हैं और वो पांच तत्व कौन से है पांच महाभूत कौन से हैं आकाश महाभूत वायु महाभूत अग्नि जल और पृथ्वी ठीक है ये पांच महाभूत बनते हैं ये तत्व है अब ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर वायु आते ही ये जो वायु हमें दिखाई दे रही है इसी को हम वायु तत्व मान लें ऐसा नहीं है अग्नि आया है तो जो अग्नि हमें दिखाई दे रही है यही वो अग्नि तत्व है वायु जल आया पृथ्वी आई तो जैसे वायु में अनेक कण हैं अलग अलग तरह के एक जैसे थोड़े ये जो हमें पांच महाभुद दिखाई देते हैं ये तो जो मूल पांच महाभूत हैं उनके भी आपस में मिश्रण के बाद में बनेंगे। जो पांच तन्मात्राओं से पांच महाभूत बने हैं उन पांच महाभूतों में भी आपस में मिश्रण होकर के ये चीजें बनी है ऐसा ऐसा नहीं कि ये जल मतलब यही जल जल महाभूत है ऐसा नहीं कहते ये उनका पंच महाभूतों के भी मिश्रण से ये बनते हैं हां ये जो अग्नि दिखाई दे रही है इसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता है ये जो जल दिखाई दे रहा है इसमें जल महाभूत की प्रधानता है ऐसा समझा जाए तो पांच तन मात्राओं से पांच महाभूत बनते हैं ये यहां तक तत्वांतर है नए नए तत्व बने अब इनसे आगे जो इतनी सारी चीजें बन रही हैं इनको नया तत्व नहीं माना जाता है दर्शनों में ये तो इनके मिश्रण से आपस में ये चीजें बनी है तो ये यहां तक चौबीस चीजें हुई फिर से गिनेंगे एक मूल प्रकृति उसको भी एक गिना भले ही उसमें सत्वर स्तंभ तीन है लेकिन एक मूल प्रकृति को गिनते हैं एक उससे महतत्व दूसरा हो गया उससे अहंकार तीसरा हो गया अहंकार से ग्यारह इंद्रिया मन पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया तो ग्यारह और तीन चौदह और अहंकार से पांच तन तो चौदह और पांच उन्नीस और पांच तन मात्राओं से पांच महाभूत 19 और पांच 24. ये 24 तो ये हो गए चौबीस तत्व तो ये जड़ हैं सारे ये एक वर्ग के करण है अब उसके आगे कहा पुरुष यहां ये नहीं कहा ये उससे बना है पीछे तक का सारा देखेंगे प्रकृतिर महान प्रकृति से महान बना मह तो अहंकार महत से अहंकार बना उससे ये बनते जा रहे हैं ये करते करते जब ंचभूता नहीं आया अब ये नहीं कहा कि पंचभूतों से पुरुष बना है, चेतन बना है, पुरुषा इति बस केवल नाम का उल्लेख किया गया तो जड़ पदार्थ आपस में मिल गए उससे चेतनता उत्पन्न हो गई ये वैदिक दर्शनों में स्वीकार्य नहीं है चेतन तत्व तो अपने आप में स्वतंत्र है वो नित्य तत्व है यहाँ जो ये पच्चीस चीजें गिनाई हैं इसमें मूल प्रकृति मूल प्रकृति के जो तीनों कण हैं सत्वर स्तम्भ वो नित्य हैं उन वो अविभाज्य हैं उनके टुकड़े नहीं हो सकते वो आदि तत्व हैं आदि मूल कण हैं बाद की जितनी चीजें बनी हैं वो संयोग से बनती हैं उनके टुकड़े हो सकते हैं वो वापस नष्ट हो सकती है लेकिन सत्वर स्तंभ कभी नष्ट नहीं होंगे इसी तरह से पुरुष यानी चेतन आत्मा और इसको पुरुष शब्द से यहाँ पर परमात्मा का भी ग्रहण करते हैं तो पुरुष चेतन परमात्मा भी ये दो भी इसके अंदर गृहित कर लेते हैं ये भी अनादि तत्व है तो पुरुष इति पुरुष आत्माएं भी बहुत सारी है जीवात्माएं भी बहुत सारी हैं हम संख्या नहीं कर सकते उसकी जैसे सत्वर स्तम के कण बहुत अधिक है आत्माओं आत्माएं भी बहुत हैं स्वतंत्र और एक परमात्मा भी है तो ये सब मिलाकर के इस पुरुष तत्व से गृहित होता है चेतन तत्व में ये 25 तत्वों का समूह अब चूंकि यहां ये 25 संख्या आई है आगे भी कुछ आएंगी इसलिए कई जने जो मैं प्रारंभ में कह रहा था कि कुछ लोग इन संख्याओं को देख करके भी कहते हैं कि क्योंकि इसमें कई इस तरह की गणनाएं हैं इसलिए सांख्य दर्शन को इन संख्याओं के कारण से सांख्य दर्शन कहा जाता है वो भी एक संगति है ठीक है पूछिए माइक आने दीजिए आप तक माइक लेकर के आ जाइए पीछे से बोले आचार्य जैसे सत्व रजतम तीनों से मिलकर सबसे पहले जो तत्व बना वो महत बुद्धि उसके पश्चात अहंकार तो अहंकार जब बना बनाया ईश्वर ने तो महत में कुछ और तत्व सत्व रजतम के मिलाए होंगे इसका अर्थ ये हुआ ना क्योंकि सीधा महत में तो परिवर्तन अपने आप तो आएगा नहीं मान सकते हैं वो और दूसरा ये की जब सत्व रजतम तीनों से मिलके महत बना तो सारे ही कर्ण सारे ही कणों से तो महत्व नहीं बना होगा नहीं बना उसको मैं बता देता हूँ सत्वरस्तम से कुछ से तो बना दिया ठीक है अब जो आगे की प्रक्रिया है उसमें महत्व को भी तीन भागों में फिर बांटा जाता है जैसे अहंकार का हमें मिला संकेत यहाँ नहीं है लेकिन हम उहा कर सकते हैं। कि बुद्धि तत्व भी तीन प्रकार का उसमें भी सात्विक राजसिक तामसिक अब उसके भेद से अब बुद्धि तत्व कुछ उसने बचा के रख लिया एक तरफ जिसमें से थोड़ा थोड़ा जितना हमें आवश्यक होता है वो सूक्ष्म इंद्रिय के रूप में सबको मिला वो अलग रखा है वो बुद्धि तत्व महत्व बना हुआ रखा है और उस बुद्धि तत्व में से बहुत सारे में से अहंकार बना दिया सारा बुद्धि तत्व अहंकार तत्व नहीं बना क्योंकि बुद्धि तत्व की भी तो आवश्यकता है अलग से उसको भी बचा के रखा जैसे आटा सेक लिया और आटा सेक करके कुछ सिक्के वैसे कुछ चीज बना ली पंजरी वगैरह और कुछ आटा सिका हुआ रख लिया उससे कुछ दूसरी चीज बना ले ऐसे महतत्व जो बनाया सबसे पहले उसमें सब जीवात्माओं को सूक्ष्म शरीर में बुद्धि तत्व देने के लिए वो तो एक अलग रखा और बाकी का जो था उससे अहंकार बनाया अब अहंकार में भी सबको देना है अहंकार अहंकार अंतकरण जो इंद्रिय है वो अलग से रखा जो कि सबको सूक्ष्म शरीर में थोड़ा थोड़ा जाएगा और बाकी का जो बचा जिससे कुछ से इंद्रिया और ये मन आदि बनाए और कुछ से तनमात्राएं बनाई ऐसे तो ये एक इस, इतना स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है इसमें कि इसमें सतवर स्तंभ बचा के रखे थे और फिर उसको भी मिला मिला करके किया ऐसा स्पष्ट संकेत कुछ नहीं है लेकिन चाहे तो एक संभावना के रूप में मान सकते हैं उसको जो हमारे मन में हम बोलते हैं सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण अभी सत्व गुण है अभी रजोगुण की प्रधानता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो मूल प्रकृति है सत्व तम तीनों अलग अलग भी हमारे मन में विद्यमान होते हैं या महत्व से शुरू होता है देखिए ये निर्माण प्रक्रिया तो ये यहाँ बताई वैसे ही सात्विक अहंकार से और राजसिक भी साथ में तामसिक अहंकार कम रहता है इससे मन बना अब मन में सत्वर स्तंभ तो है भिन्न भिन्न चरणों में बदलते बदलते बदलते वो मन के रूप में आए भगवान ने परमात्मा ने मन को बना दिया अब ये जो बना हुआ मन है इसमें सत्वर स्तंभ तीनों है इसके लिए एक शब्द प्रचलित रहता है कि समस्त कार्य जगत त्रिगुणात्मक है त्रिगुण वो ये सत्वर स्तंभ ये तीनों गुण सब में है ये तीनों तत्व सब में है कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें ये तीनों ना हो लेकिन कम या अधिक है तो हमारे मन में भी ये तीनों है तीनों है और हम देखते हैं कि हम देखो कोई भी कितना भी चंचल कितना जानता है देखना सुनना करना ये सारा जानद्रियों से जो जितनी सूचनाएं आ रही है वो मन के माध्यम से आगे जा रही है मन विश्लेषण करता है चिंतन करता है तो सात्विकता तो इसमें है ज्ञान प्रकाश ये तो इसमें अधिकता से हमें उपलब्ध हो ही रहा है अब जब ये अच्छा उभरता है और रजोगुण दबा हुआ रहता है कम तो ये नियंत्रित रहता है लेकिन ज्ञान के उभार के साथ साथ यदि रजोगुण उभरा हुआ रहेगा और अनियंत्रित हो जाएगा ये तो अब चंचलता आ जाएगी वो कभी ये सोचेगा कभी ये सोचेगा कभी ये देखेगा कभी वो देखेगा वो क्षिप्त अवस्था रहेगी या विक्षिप्त अवस्था रहेगी उभार होता है सत्वरस्तम का मन में उभार उद्भव और अनुद्भव दबना ये चलता रहता है और मन में ही जब तमोगुण उभर जाएगा सत्वगुण नीचे आ जाएगा रजोगुण नीचे आ जाएगा तमोगुण अगर उभार में आ गया है, तो हम सोते है। मन वही है लेकिन उसमें अब इन तीनों गुणों की के उभरने और न उभरने से न्यूना दिखता है अंदर जो घटक है तत्व वो समान ही रहते हैं उसमें भिन्नता नहीं होती है उनका उभरना और न उभरना ये अंतर होता है इसको यूं समझिए कि एक समूह बैठा हो उसमें बच्चे भी हैं युवक भी हैं वृद्ध भी हैं महिलाएं हैं पुरुष हैं सब बैठे हैं अब एक दृष्टि से तो यू समान है मान लो जैसे भी हैं अब मान लीजिए कोई ऐसी बात बोली गई जिससे बच्चे खूब हसने लगे चिल्लाने लगे बाकी को हंसी चिल्लाना कुछ नहीं हो वो शांत बैठे तो कैसा लगेगा क्या उभर गया बच्चों की आवाज वो खड़े हो जाएंगे उछलेंगे कूदेंगे जैसे उनका उभार आ गया बाकी की आवाज दब गई औरों की आवाज भी थी लेकिन दब गई कभी ऐसी चीज हो गई जिसमें महिलाएं बोल पड़ी वो खड़ी हो गई नारे लगाने लगी उभार हो गया बाकी सब बैठे हुए ये अनुद्भूत है महिलाएं उद्भूत हो गई प्रकट हो गई तो समूह वैसा का वैसा ही है संख्या वैसी की वैसी है लेकिन कभी कोई अधिक बोलता है कभी कोई अधिक बोलता है ऐसे उतार चढ़ाव उद्भव और अनुद्धव होता रहता है ऐसे ही मन में सत्वरजतम तीनों के जितने जितने कण परमात्मा ने बना के दे रखे हैं वो तो चूंके तू है सदा है उसमें न्यूनाधिकता नहीं हो रही है पर उनके उभार और दबाव में उद्भव और अनुद्भव प्रकाशित होना और अप्रकाशित होना इसके अंदर अंतर आता है जैसे कि टेलीविजन में स्क्रीन में आजकल जो एलईडी लाइटें आती हैं या उसमें छोटे छोटे कण होते हैं ना बहुत सारे कण मिलकर के फिर हमें चित्र बनता है तो कभी कोई बिंदु प्रकाशित होता है कोई बंद होता है तो कहीं अंधेरा भी दिख जाता है हमारे को उसी स्क्रीन पे कालापन और कहीं लाल कहीं हरा ये अलग अलग जो उद्भव होंगे जहां अभी हरा दिख रहा है उसी जगह लाल भी दिख जाएगा उसी जगह काला भी दिख जाएगा क्यों अंदर जो कण है वो कभी कोई उभरता है कोई कम होता है कोई परिवर्तित होता है लेकिन उसमें जो चीजें डली हुई हैं जो तत्व है वो तो जुगातु है स्क्रीन में पर उभार उद्भव अनुद्भव के कारण से भेद होता रहता है ऐसा ही समझ सकते हैं मन के अंदर सत्वर स्तंभ तीनों है उनकी सत्व की प्रधानता है रजु से कम है और तम उससे भी कम है संख्या की दृष्टि से मात्रा की दृष्टि से लेकिन उनका उभार ऊंचा नीचा होता रहता है इसी को हम कहते हैं कि अभी चित्त की सात्विक स्थिति है अभी चित्त की राजसिक स्थिति है अभी तामसिक स्थिति है हम कह देते हैं इसके मन में तमोगुणा अधिक है अधिक का मतलब है उसका उभार अधिक रहता है कण की दृष्टि से मात्रा की दृष्टि से तो सत्व ही अधिक रहता है हमेशा इसमें सत्, सत्विकता अधिक है इसमें राजसिकता अधिक है ये उभार आदि के कारण से हम बोलते हैं ईश्वर ने महक का कुछ अंश बचा के रखा कि जीवात्माओं को जब शरीर देंगे तो उसमें बुद्धि का तत्व देना पड़ेगा थोड़ा तो ऐसे ही क्या सतुरजतम मूल रूप में भी ऐसे रखा जाता है एक एक परिकल्पना ऐसी भी कुछ लोग करते हैं इसका कोई शब्द प्रमाण नहीं है नहीं उसमें आनंदमय कोश जो आता है एक उसमें लिखा होता है कि प्रकृति कारण रूप में सतुरजम तम कारण रूप में तो इसका अर्थ हुआ की सतरजतम मूल रूप में आनंदमय कोश में विद्यमान रहते हैं वह है कह सकते हैं आप उसमें उसके निश्चयात्मक मेरी स्थिति नहीं है कुछ कहने की उसके लिए धन्यवाद इनको दे बोलिए। तीन चार छोटी छोटी संख्याएं हैं जैसे आपने बताया सत्व रजतम की साम्य अवस्थाओं में अलग अलग तीनों तत्व असंख्यात हैं। सत्व की कोई गिनती नहीं है लेकिन क्या परमात्मा की दृष्टि से ये पूरे मतलब तीनों बराबर हैं? तीनों तत्व बराबर हैं संख्या की दृष्टि से परमात्मा के ज्ञान में इसकी कोई जानकारी नहीं कि वो समान है असमान है सम्यवस्था का मतलब उनकी संख्या समान है ये यहाँ तात्पर्य नहीं प्रतीत होता है वो तो उनकी प्रसुप्त अवस्था है गुणों की मिले जुले नहीं है, इस रूप में तो है लेकिन उनकी तीनों की परस्पर संख्या किसकी अधिक है कम है इसका सीधा सीधे कथन तो कहीं शास्त्र में मिलता नहीं और अभी तक मेरे को तो जात नहीं है दूसरी शंका है जी जैसे सत्वस्त से महतत्व सत्व स्तंभ या प्रकृति उसका कारण है महतत्व उसका कार्य हो गया उसके बाद अहंकार का कारण महतत्व हो गया इससे आगे इसी तरह उपादान कारण से बनते चले गए और उनको जो मूल कारण है उसको तत्व माना है प्रकृति को उससे जो कार्य उत्पन्न हुए उन सबको भी उसी श्रेणी में रखा जा रहा है तत्वों की तत्वों की, तत्वों की संख्या जी इसके तत्वों की दृष्टि से वो योग दर्शन में आती है ये बात व्यास भाष्य में कहा कि इसके आगे तत्वान्तर नहीं होता है थोड़ा सा बस संकेत है कि इनको ये तत्व मानते हैं मूल चीजें मानते हैं हालांकि बनी है ये ऐसा नहीं कह रहे कि ये नित्य है ये कारण कार्य दोनों हैं, लेकिन महाभूतों तक की जो रचना है मूल प्रकृति से आपस में मिलजुल करके जिस भी तरह हो रही है वो जो प्रक्रिया है वो एक अलग प्रक्रिया को मानते हैं दो तरह की मान रहे हैं और उन महाभूतों से जो चीजें बनी हैं, परिवर्तन तो वहां भी हो रहा है अभी तो रसोई में भी कितनी सारी चीजों को मेलजोल करके हम इतने व्यंजन और भोजन आदि बनाते हैं अब बदलाव तो यहां पर भी हो रहा है लेकिन इसको ये तत्वांतर नहीं मानते तत्वांतर पंच महाभूतों का तक्का है ये जो प्रक्रिया बदलाव की है उसको ये अलग कोठी में रख रहे हैं और महाभूतों से मिलकर के जितनी भी अब ये सारी चीजें मिल रही हैं, बन रही हैं, हम लौकिक दृष्टि से इनको भले ही तत्वांतर बोलते हैं लेकिन शास्त्र इनको अलग वर्गीकरण कर रहे हैं ये अभी मेरे को स्पष्ट नहीं है कि वो पांच को तत्वांतर क्यों कह रहे हैं और इधर को तत्वांतर क्यों नहीं कह रहे और क्या भिन्नता है इसका कोई शास्त्रीय स्पष्टता से उल्लेख तो प्राप्त होता नहीं और ना कोई उहा वहां पर काम कर रही है लेकिन इनके वचनों से तो ये पता लगता है कि उसको ये अलग देख रहे हैं और इसको अलग देख रहे हैं ऐसा तीसरा इसमें उभय इंद्रियों के जैसे आपने बताया इसमें मन के बारे में नहीं बता रखा तो अनुमान प्रमाण से समझे हम उभय इंद्रियों को जैसे यहाँ कार्य अपनी ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया ये भी इसका अर्थ ये भी लग सकता है दोनों प्रकार की इंद्रिया साथ में आपने कहा कि मन भी क्या इसमें तत्व आ गया जो कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से इसमें सूत्र में नहीं आया है नहीं हनुमान में नहीं हनुमान से नहीं ले रहे सूत्र की रचना ही ऐसी है कि इसमें मन को भी लेना है हमें उभयम इंद्रियम से केवल ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय लेंगे तो समस्या आएगी लेकिन अंत से हम जब भाई और आभ्यंतर यह अर्थ लेते हैं उभय का तो कोई दिक्कत नहीं है मन आ जाएगा और अगर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय भी लेना है तो उसकी एक अलग संगति है कि ज्ञानेन्द्रिया भी ले लें कर्मेंद्रिया भी ले लें और मन उभय आत्मक है वो ज्ञानिय और कर्मेंद्रिय दोनों है उसका भी ग्रहण कर लिया ऐसे लेना चाहे तो ले लें लेकिन तिरसठवें सूत्र में भाया अभ्यंतर ये शब्द आया है इस दृष्टि से उभय का हम और लेते हैं ठीक अभी हैं। एक एक शंका हो रहा है इसी से संबंधित प्रकरण जो चल रहा था कि मन के अंदर सात्विक गुण राशि गुण उभरते रहते हैं तो जैसा व्यवहार में देखा जाता है ये कहावत है की जैसा खाओ अन्न वैसा बने बन अगर कोई व्यक्ति दूध अधिक पीता है तो उसकी उसका मन सात्विक बनता रहता है और कोई व्यक्ति शराब आदि पीता है तो उसके अंदर तामसिक अवस्था ज्यादा रहती है तो प्रभाव जो बाहर से हमने ग्रहण किया मन पर उसका प्रभाव पड़ता है आपने कहा जैसे कि ये तीनों तत्वों से बनाया जिसमें सात्विक गुण ज्यादा है मन पर लेकिन बाहर के हमारे भोजन से उस पर जो तो प्रभाव पड़ता है और उससे वो ग्रसित हो जाता है इसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण जी तो इन इंद्रियों को हम दो भागों में बांटते हैं एक सूक्ष्म इंद्रिय है और एक स्थूल इंद्रिय है, ठीक है यहां जो चर्चा चल रही थी मन की यह सूक्ष्म इंद्रिय की बात है और जो अन्न से भोजन से हमारे पर प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर वो मन गोलक पे प्रभाव पड़ता है उससे स्वभाव पे तो प्रभाव बन जाता है दो इंद्रियों को अलग अलग देखिए आपको जो विरोध दिखाई दे रहा है एक तरफ मैंने कहा कि मन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा रचनागत दूसरी तरफ भोजन से प्रभाव पड़ रहा है ये जो प्रभाव पड़ रहा है ये मन के गोलक पे पड़ रहा है ये जो प्रभाव पड़ेगा वो बुद्धि के गोलक पे पड़ेगा ये जो खोपड़ी के अंदर जो हमारा एक मांस का लोथड़ा है एक तरह से हम कह सकते हैं ये शरीर का ही भाग है जिसको हम गोलक कह रहे हैं स्थूल इंद्रिय कह रहे हैं यहां प्रभाव डालता है वो इसमें भिन्नता आती है इसकी क्रिया में भिन्नता आ जाएगी वो स्वभाव में जो आप समोगुण में जा रहा है नशे में जा रहा है जागरूक है ये जो सारा का सारा ये गोलक के भेद से है अंदर की जो सूक्ष्म इंद्रिय मैं उसकी बात कर रहा था उसमें इसका परिवर्तन नहीं आएगा जैसे कि सूक्ष्म इंद्रिय मन और बुद्धि के वही रहते हुए भी जब वो मनुष्य शरीर में होता है तो गोलक के भेद से अलग ज्ञान प्रकार होता है और वही सूक्ष्म शरीर पशु पक्षी शरीर में भी होता है लेकिन वहाँ चूंकि गोलक वैसा नहीं होता है इसलिए वहाँ वैसी क्रियाएं नहीं देखी जाती तो भोजन का प्रभाव गोलक जो मन है मन का जो गोलक है यानी स्थूल मन पे स्थूल बुद्धि पे पड़ेगा सूक्ष्म पे नहीं पड़ेगा मेरे को ऐसा समझ में आया है स्थूल मन पर जो प्रभाव पड़ा उससे आत्मा प्रभावित हो जाता है होता कारण कर्म फिर बन जाते हैं बिल्कुल होता है कोई दो नहीं सीधा प्रभाव पड़ा ठीक है सूक्ष्म मन पर तो जो जैसे बनाया लेकिन उसने सीधा प्रभाव आत्मा पर तो डाल ही दिया कोई, कोई है, नहीं। उसका तो कोई नहीं है इसका प्रभाव मन पे मन पे भी पड़ता है मैं अंतर जो बता रहा था उसको पकड़िए। मन में सूक्ष्म मन में सत्वरज स्तंभ की मात्रा की न्यूनता अधिकता नहीं होगी मैं ये कह रहा था लेकिन उसमें उद्भव अनुद्भव तो होगा ये तुम्हें बता ही रहा था हमने जो भोजन किया सात्विक भोजन किया स्थूल गोलक मन की भी स्थिति बदली और उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ा सूक्ष्म मन पर भी प्रभाव पड़ा मैं प्रभाव का मना नहीं कर रहा हूं उसमें सात्विकता उभर जाएगी उसमें राजसिकता उभरेगी तामसिकता उभरेगी ये उभार तो होगा ये भोजन से भी होगा ये हमारे विचारों से भी होगा संस्कारों से भी होगा बहुत सारे कारण बनेंगे उसमें मैं जिस बात का निषेध कर रहा था वो ये कि मन की जो रचना है उपादान रूप में सत्वरस्तम के कण जितने जितने हैं उसमें न्यून दिखता नहीं होती है कि सत्व गुण और आकर के उसमें प्रविष्ट हो गए रजोगुण आकर के उसमें प्रविष्ट हो गए मैं उस बात का निषेध कर रहा था उपादान रूप में मन को सात्विक ही बनाया और वो सात्विक ही रहता है उसकी ही प्रधानता रहती है वो योगदर्शन के अर्थात योगानुशासन नहीं योग जो सूत्र है उसके व्यासभाष्य सारा विस्तार से है मन सत्व की प्रधानता वाला ही है तो प्रभाव तो पड़ेगा उसका लेकिन कणों में भिन्नता नहीं आएगी इतना कहता, उनको दीजिए, आगे और कौन है बोलिए उसको चला लीजिए ओम ओम, आचार्य जी ये जो तीन गुण है जी सत्वरज और तम प्रकाश क्रिया स्थिति सीलम तो दो तो समझ मारे जो स्थिति का जो अर्थ है जो तमो गुण से है ये स्थिति थोड़ा समझा दो जी जो इन्होंने उल्लेख किया ये सत्वरज स्तम के जो अलग अलग धर्म हैं ये योग दर्शन का भी सूत्र है इस तरह है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रिया अर्थम भोगापवार दृश्यम तो प्रकाश को सत्व से जोड़ा गया है और वो प्रकाश दो तरह का जैसे मैंने कहा था एक तो ज्ञानात्मक और एक ये भौतिक प्रकाश वो दोनों आएंगे दूसरा है क्रिया जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं हमारे शरीर में प्रकृति में वायु में अग्नि में ये जो क्रियाएं हो रही हैं ये लोक लोकांतर घूम रहे हैं ये सारे रजोगुण की क्रिया के कारण से अब तमोगुण को कहा स्थितिशील स्थिति का मतलब है जो जैसा है उसको वो रोकता है जैसे किसी की कोई चलाएमान हो तो कह रहे हैं अभी ये स्थिर नहीं है और जो का तू हो गया तो कहेंगे ये स्थिति बन गई स्थिर बन गया जैसे हम आसन की स्थिति बनाते हैं यानी रुकावट करता है वो रोकता है तो अब जैसे हमारा शरीर है अब शरीर हमारा बढ़ रहा था बचपन से लेकिन एक सीमा पे जाकर के वो रुक गया वो किसके कारण से रुका तमोगुण के उसने एक स्थिति बना दी हमारा शरीर जितना है अभी चमड़ी और इतना इसके बाहर नहीं है ना एक सीमा में बंधा हुआ है इसको किसने रोक रखा किसने बना रखी है, बना रखी है। ये, मकान बने हैं, ये पेड़ है ये जो स्थिर दिखाई दे रहे हैं हमें गिर नहीं जा रहे हैं यू ये चलायेमान नहीं है यद्यपि अंतर्गति हो रही है इनमें परमाणुओं में जो आजकल वैज्ञानिक मानते हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो कुछ भी हो रहा हो अंदर लेकिन फिर भी ये दीवार एक स्थिरता से खड़ी हुई है ये जो स्थिति है ये तमोगुण के कारण और तमोगुण इस दृष्टि से बहुत उपयोगी भी होता है वो कोई नकारात्मक चीज नहीं है हमेशा अगर तमोगुण नहीं उभरेगा तो हमारे को नींद नहीं आएगी फिर और परेशान हो जाएंगे हम जिसको हम सात्विक निद्रा कहते हैं उसमें भी तमोगुण होता है उसके बिना नींद नहीं आएगी हाँ तमोगुण अधिक नहीं होता है तो इसलिए हम उठते हैं तो तरोताजा उड़ जाते हैं जागरूक नहीं तो आलस से बना रहता है सोने के बाद भी तो स्थिति मतलब कोई भी चीजें बढ़ना करना एक सीमा पे जाके रुक जाती हैं तमोगुण के कारण से फैलती नहीं है बिखरती नहीं है उड़ती नहीं रहती हैं अब वायु है वायु में तमोगुण की न्यूनता है इसलिए वो स्थिर नहीं रहती चलती रहेगी इधर उधर पृथ्वी में तमोगुण की अधिकता है तो पत्थर को जहां रखेंगे वहां रहेगा ये माइक है इसमें तमोगुण की अधिकता है रखा रहेगा लेकिन पानी को अगर यहां इतनी मात्रा में यहां छोड़ दें तो नहीं रुकेगा पर वो बह जाएगा उसमें स्थिति स्थिति कम है लेकिन पानी भी किसी ढलान में जाएगा तो वहां जाके रुक जाएगा उसी आकार प्रकार का होगा लेकिन वायु उतना भी नहीं रुकेगी वायु तो और फैल जाएगी इधर उधर जाएगी तो तमोगुण जो स्थिति बनाता है वो इस कारण से सब चीजों की जो स्थिति हम देख रहे हैं बहुत व्यापक प्रयोग है तमोगुण का उसके बिना तो ये सब कुछ रह नहीं सकता था ये सब चीजें जो स्थिर करी है ये टिपाया है और है घड़ा बना हुआ है रुका हुआ है पानी को रोक रहा है ये तमोगुण के कारण से सर स्थिति ठीक है पूछ आचार्य जी आपने अभी बताया था कि प्रकृति को मोक्ष आत्माएं भी समझ सकती हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या जीवात्मा जैसे अल्पज्य है तो मुक्ति में जाकर के इतनी बड़ी प्रकृति को समझने में सक्षम है पूरी तरह से जी देखिए आत्मा तो अल्पज्य है और वो उसका स्वभाव है वो चाहे बद्धात्मा हो चाहे मुक्तात्मा हो वो हटेगा नहीं उसका अपने आप की दृष्टि से देखें तो लेकिन जैसे प्रकृति में रहते हुए शरीर इंद्रियों आदि की सहायता से आत्मा बहुत सारा ज्ञान भी ग्रहण कर लेता है अपने आप में अल्पज्ञ होते हुए भी कितना ज्ञान हम ले लेते हैं बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं ऐसे ही यानी माध्यमों से साधनों से यदि साधन उपयुक्त हो तो हम ज्ञान को बढ़ा सकते हैं अल्पज्य होते हुए भी अल्पज्ञ होने का यह अर्थ नहीं है कि जितना ज्ञान हमारा है बस उतना ही रहेगा कभी बढ़ नहीं सकता हम बिगाड़ भी सकते हैं ये हमारा सबका प्रत्यक्ष है ऐसे ही मुक्ति में परमात्मा की सहायता से सर्वज्ञ की सहायता से हम अधिक ज्ञान जान सकते हैं इतना ज्ञान जितना कि इन प्रकृति में रहते हुए हम नहीं जान पाते ऐसे ही जो समाधिस्थ योगी होते हैं ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया और जिनका ईश्वर से सीधा संबंध हो गया और ईश्वर से भी जो सीधा जान लेते हैं वो भी जान सकते हैं इंद्रियों से हम कभी भी उतना नहीं जान सकते जितना सीधा ईश्वर से जान सकते हैं ये आंतरिक प्रत्यक्ष कहलाते हैं योगियों के प्रत्यक्ष कहलाते हैं तो यहां बद्धात्माएं भी परमात्मा की सहायता से बहुत अधिक जान लेती है जान सकती है और मुक्तात्मा के पास तो ये भी बंधन नहीं है शरीर का वहां वो अव्याहत गति से और अपनी इच्छा अनुसार जो जानना चाहती है परमात्मा उस कामना की पूर्ति करता है उसको वो जना देता है इस सिद्धांत के आधार पर मैंने ये बात बोल दी थी सीधे सीधे शब्द प्रमाण नहीं है कि मुक्त आत्माएं भी प्रकृति के कणों को पूरा जानती हैं लेकिन चूंकि वो जो जानना चाहती है परमात्मा जना देता है और परमात्मा चूंकि सर्वज्ज्य है इसलिए जानता है तो वो उसको मुक्तात्माओं को जना देता है भले ही उसका स्वभाव अल्पज्य हो जब तक परमात्मा जनाता है तब तक वो जानेगी जब परमात्मा नहीं जनाता तो आपका वैसे ही अल्पज्ञ अल्पत्य फिर उसके पास वो ज्ञान रहेगा नहीं ठीक है आचार्य जी अभी आपने बताया कि मस्तिष्क या जो मन का स्थूल मास का लुथ रहा है आलमे है तो अपना यक्ष मन और देव मन वहीं है वही मानेंगे तो आ तो ये, आ तो ये हि, जो हिवड़ा है या हि, जिसको भाव मन कहते हैं वो हम अधिकतर हृदय के सामने यहाँ पे हाथ रखते हैं तो क्या उसका स्थान वहाँ है सूक्ष्म मन है वो हाँ, वैसे तो अधिक प्रबल वो सूक्ष्म मन है अधिक प्रबल पक्ष तो यही है कि वो मस्तिष्क में यही पर ही रहेगा इस मांस के लोथड़े में हमारे कपाल के नीचे ही रहेगा पर हमारे उन विचारों का प्रभाव हमारे हृदय पे पड़ता है धड़कन बढ़ती है शांत होती है और हम भावों को यहाँ भी करते हैं ये सब करते हैं ठीक है, है ये थोड़ा विचार का विषय रहता है लेकिन ये जो सारा का सारा होता है वो केंद्र ऊपर ये अनुभव से तो महसूस यही होता है की हृदय में भावमन है ठीक है ये तो इसका मतलब ये भी हुआ की आनंदमय कोश यहाँ ज्यादा नजदीक है ये मैं निर्णयात्मक रूप से नहीं कह सकता मेरे को निश्चय नहीं है इसका इसमें बहुत अधिक अलग अलग मान्यताएं हैं अलग अलग शब्द मिलते हैं उसमें कोई निश्चित नहीं हुआ तो समय तो आपका हो रहा तो है इस कक्षा में दीजिए उनको आपके पास जो पुस्तक है आचार्य आनंद प्रकाश जी वाली इसके ऊपर जो चित्र बना हुआ है वो ये इसी सूत्र को है नीचे उन्होंने लिख भी रखा है उसको संख्या को तो उसको थोड़ा एक काल्पनिक रूप से थोड़ा समझाने के लिए उन्होंने ये चित्र बनाया है और इसमें दोनों प्रक्रियाएं बताई मूल प्रकृति से बाईं तरफ यू जाएंगे तो रचना का बताया है निर्माण का जो कि हमने इस सूत्र में पढ़ा ऊपर तक और उसके बाद में फिर प्रलय का भी बताया है, जो विपरीत क्रम है वो हम आगे के सूत्रों में पढ़ेंगे तो इसको आप और बाद में देख लीजिएगा पूछे ओ माचार जी प्रणाम का अहंकार के बारे में बताया कि इससे दूसरे और अपने अस्तित्व का बोध होता है तो क्या बुद्धि निश्चित नहीं कर सकती महत्व तो अपना अस्तित्व दूसरे का नहीं बुद्धि जो है वो हमें विवेक कराती है निर्णय करती है बुद्धि निर्णय का कारण बनती है लेकिन जो हमें ये बोध होता है अपने पन का उसमें अहंकार अहम आहं मने मैं कार अहंकार जो, जो स्वत्व की अनुभूति होती है हमें आत्मा को वो अहंकार अंतःकरण के माध्यम से होती है हम जितने कार्य करते हैं जैसे कि आप अभी प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको ये भी आपको ज्ञान है कि मैं पूछ रहा हूं आपको ये भी जान हो रहा है कि मैं सुन रहा हूं अब इसमें जो ये मैं साथ में जुड़ रहा है मैं पूछ रहा हूं मैं सुन रहा हूं मैं देख रहा हूं तो देखना एक अलग क्रिया है देखना चल रहा है लेकिन इसके साथ साथ जो हमें अपना बोध हो रहा है अहंकार इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है बुद्धि से ही तो निश्चित हो रहा मुझे है कि मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं इसको हूं। आप स्थूल रूप से कहेंगे तो बुद्धि में मान लीजिए वो तो अंतःकरण मात्र के लिए कथन आ जाता है बुद्धि का हो अंदर से रहा है लेकिन निश्चय हम कर रहे हैं लेकिन ये जो सौ की अनुभूति हो रही है साथ में ये अहंकार के माध्यम से मानी जाती है ठीक है तो अंतिम प्रश्न उनको पीछे दीजिए अचार जी जब आपने बोला जैसे आत्मा मुक्ति में रहती है तो उसको ईश्वर काफी नॉलेज देता है तो वो जब मुक्ति के बाद फिर वो नॉलेज जाता ज्यादा पे? जी तो जैसा भी मैंने पीछे कह रहा था कि जब तक परमात्मा देता रहता है तब तक उसके पास में रहता है आत्मा के पास संचित करने के लिए तो कोई वहां साधन है नहीं जी या लोक में तो मन इसमें सब ये संस्कार रहते हैं तो संचित रहता है जो हमने फिर हम उसको स्मरण कर लेते हैं मुक्ति में तो बस क्या कहते हैं नगद सौदा है अभी मिल रहा है मिल रहा है और जब परमात्मा हटा लेगा तो समाप्त खाली जो है हम अपने तो वैसे ही अल्पच्य रहेंगे इसलिए मुक्ति का जो जान है अब जब वो आत्माएं जन्म लेती है उनको उसका कोई स्मरण नहीं रहेगा तो उसका लाभ क्या हुआ फिर उस समय में लाभ हुआ जो उसकी होगी वो सब वहीं रह जाएगी बस वो वहीं रहेगी उस समय वो जो इच्छा करता है वो पूर्ति होती है ज्ञान की और आनंद में रहता है और कोई उसको दुख नहीं होता है अव्याहत गति से गमन करता है तो त्रिवृत्त दुखों की अत्यंत निवृत्ति को लंबे काल तक भोगता है सुख को भी भोगता है इतना ही धन्यवाद प्रणव धोनी तो